पूर्णमद पूर्ण ओम ओ शांति शांति शांति शरा विवेक चूड़ामणि एक सौ नब्बे श्लोक तक उस विचार हुआ जिसमें विज्ञानमय कोष का वर्णन चल रहा था विज्ञानमय कोष पांच ज्ञान इंद्रिया बुद्धि और जो कर्तृत्वपना तो इतने मिला हुआ पुण्यों को विज्ञान वय कोष बोलते हैं मैं कुछ करने वाला हूं ऐसी भावना जो है वो विज्ञान विक कोष में बताई तो उसको विज्ञान वह कोष कहते हैं ऐसा करके कहा अब कहते हैं वो है आत्मा की उपाधि वास्तव में वो आत्मा नहीं है वहां आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है वह तो जीवत तो वास्ता है वहां विज्ञान कोष में वास्ता है जीवत तो वो आत्मा की उपाधि है ये बोलना चाहते हैं उपाधि से आत्मा में कोई आपत्ति नहीं आती है जैसे जल में प्रतिबिंब पड़ गया सूर्य का सूर्य ऊपर है वो सूर्य का कुछ बिगड़ता नहीं है वो जल रूप उपाधि से सूर्य का कुछ हानि नहीं है सूर्य तो ऊपर है सूर्य को कोई हानि नहीं है तो आत्मा की कुछ भी नहीं होता आत्मा का ये कल्पना है या प्रतिबिंब माने भी वो कल्पना है वो जल के कारण से कल्पना हो गई प्रतिबिंब रूप से कल्पना कोई आत्मा को कुछ हानि नहीं है ये बोलना चाहते असंगता ही रहेगी उपाधि के कारण से जो मुख्य आत्मा है उसमें कोई संग नहीं होता अशंगता ही है ये दिखाना चाहते हैं आगे आंगमय कोष का वर्णन आगे होगा योय विज्ञानमय प्राणेश् हृदय स्फुर स्वयं ज्योति सन्ना सन् आत्मा कर्ता भोक्ता भवति उपाधिस्थ योयं विज्ञान प्राणेशुदे स्फुत स्वयं ज्योतिस्त सन्नात्मा कर्ता भोक्ता उपाधिस्थ यमय जो विज्ञानम भात्मा प्राणेश् मन इंद्रियों के मध्य में प्राण माने इंद्रिय प्राण सब प्राण बोलते हृदय स्फूरत स्वयं ज्योति हृदय के भीतर में स्फूरित होता है स्वयं प्रकाश है ये आत्मा हृदय में स्फूरित होता है अहम अहम होता है तो इधर होता है हृदय की तरफ होता है आ, और स्वयं ज्योति स्वयं प्रकाश रूप है वो अन्य के द्वारा प्रकाशित नहीं होता वो स्वयं प्रकाश है, है। कूटस्थ निर्विकार है वो कूटवत्तिष्टती थी कूटस्थ निर्विकार है सन ऐसे होते हुए आत्मा करता भोगता भवती उपाधि फिर भी कर्ता भोक्ता बन जाता है किसी कारण उपाधि में स्थित होने पर सारे कार्य करने वाली बुद्धि है उस बुद्धि में एकता जब हो जाती है उपाधि में स्थित होता है तो बुद्धि के धर्म जो कर्तृत्व भोक्तृत्व तो अक में मिलाकर के कर्तापना भोक्तापना का अभिमान कर जाता है है उससे कोई लेनदेन नहीं है फिर भी कर्ता भोक्ता बन जाता है वो तो उपाधिस्त होते समय में कर्ता भोक्ता बुद्धि में स्थित होते समय उसी को करता कहते उसी को भोक्ता बोलते हैं आत्मगोप वास्तव में स्वयं मक सन्नपते स्वयं पृथक् मृदो परम सर्वात्मक सन्नपि वीक्षते स्वयं स्वतः पृथ्वृदो घटा निव क आत्मा ही दो रूप बन जाता है कहते आत्मा के तो बुद्धि के घेरे में पड़ जाने के कारण आत्मा दो रूप में भाषित होता है बोलते हैं स्वयं बुद्धे मृषात्म बुद्धे परिच्छेद उपेत्य जो झूठी बुद्धि है कल्पित बुद्धि दृषात्मा बुद्धि के घेरे में पड़ करके बुद्धि के घेरे में जो आत्मा पड़ जाता है तो क्या होता है स्वयं आत्मा उसमें परिच्छेद में परिचिन्न होकर के बुद्धि के घेरे में पड़ा परिचिन भाव में उतने में आत्मबुद्धि होने लग जाती है तादात्म्य दोष है ना बुद्धि के साथ में एकता होगी वो तादात्म्य दोष के कारण वह आत्मा क्या है सर्वात्मा का सन अपी है तो सर्वात्मक सर्व का स्वरूप है वह सर्व के आत्मा है सबका स्वरूप होते हुए भी वो आत्मा स्वयं स्वतः पृथक न विकसित स्वयं को स्वयं से क्या अपने से पृथक रूप से जानता है माने स्वयं आत्मा रूप जीव भाव में आ जाता बुद्धि के घेरे में आने के बाद में जीव भाव में हो जाता है तो स्वयं को स्वयं से अलग समझता है धैर्य से ये भिन्न है ऐसी बुद्धि होती है कैसे तो कहा मृदो घटानी जैसे मिट्टी से अभिन्न होते हैं घट किंतु तो? कभी ऐसी बुद्धि होती है मिट्टी से घट अलग है ये बुद्धि होती है, है तो एक ही है वो किंतु तो? स्वयं मिट्टी से अवैध होता हुआ भी घट बनने के बाद अलग भान होता है ठीक इसी प्रकार यहाँ बुद्धि के घेरे में पड़ने के कारण वही स्वयं परमात्मा अपने को अब जीव रूप से देखता है स्वयं से अतिरिक्त रूप से मानता है ऐसी बुद्धि हो जाती है कहा स्वयं को अपने से भिन्न समझता है पृथक समझता है दृष्टांत दिया मृदो घटान जैसे मिट्टी से घट अलग हो जाना वास्तव में अलग तो है ही नहीं हो कार्यकाल में अलग माना जाता है तो उपाधि के कारण यहां भी उपाधि के कारण से परमात्मा से भिन्न माना जाता है उस काल में जीव अलग हो जाता है ऐसा ये जो अलग बुद्धि होती है उपाधि के कारण ही है उपाधि घटा करके देखें जैसे घटाकाश और महाकाश आदि व्यवहार होता है उपाधि के कारण एक ही आकाश था घट बनने के बाद में अलग नाम मिल गया घटाकाश कहने लग गए उसको महाकाश के रूप में देखना हो तो घट को फोड़ दो तो पहले भी वो महाकाश ही रूपी था अभी महाकाश ही है वो किंतु उपाधि काल में भिन्न जैसा हो जाता है महाकाश से घटाकाश भिन्न है ऐसी बुद्धि होती है हाँ, वैसे यहां भी परमात्मा से जीव अलग है ऐसी बुद्धि होती है कब तक जब तक उपाधि है बुद्धि है बुद्धि समाप्त कर दे विचार से तो जीव वो परमात्मा से अलग सिद्ध नहीं कर सकते के उपाधि के कारण भिन्न होता है ऐसा ये आगे बोलते हैं प्राणोमय कोष जो है में का अंदर ही तो है, कोशी के द्वारा ये पूरी मुख्य वही होता है जो भीतर भीतर वाले कोष से बाहर बाहर वाला शक्तिशाली बनता है अन्नमय कोष की अपेक्षा श्रेष्ठता है प्राणमय कोष में, में। प्राणमय कोष की अपेक्षा मनोमय कोष में, में। मनोमय कोष से अपेक्षा विज्ञानमय कोष में शक्ति ज्यादा है उनसे ये पूरी बाहर बाहर वाले पूरित होते हैं, उसके बिना ये हो नहीं सकते ऐसा है और ये भी होगा किसमें आश्रित होगा ये होगा आनंदमय कोष में आगे दिखाएंगे आनंदमय कोष में यह आश्रित होगा कौन विज्ञानमय कोष आगे दिखाएंगे भी तो प्राणमय कोष में तो, तो मनमय कोष में तो आश्रित है अगर शरीर छूट जाएगा तो मनमय को कहाता है क्यों नहीं रहता है प्राण का नाश थोड़ी होता है मन का नाश नहीं होता शरीर छूटने पर वो तो दूसरे शरीर पर चला जाता है सूक्ष्म शरीर में है वो कहाँ है थोले शरीर के नाश से उनका नाश नहीं होता उसका नाश नहीं होता उसका नाश तो ज्ञान से ही है थोले शरीर के नाश तो ज्ञान की जरूरत नहीं समय आने पर नष्ट हो जाएगा किंतु सूक्ष्म शरीर का नाश के लिए ज्ञान की जरूरत है सूक्ष्म शरीर कारण शरीर के नाश के लिए ज्ञान की जरूरत है जैसे बोलो मोन होती है इसके साथमय प्राणमय कोष का नहीं अन्नमय कोष तो सबसे बाहर है स्थूल रूप है जिसके भीतर में होता है प्राणमय कोष उसके कारण ये जीवित होता है उसके बिना ये हो नहीं सकता और किन्द्र इसके बिना वो होता है प्राणमय कोष के भीतर में मनोमय कोष पांच ज्ञानन्द्रिया उसकी श्रेष्ठता है पांच ज्ञानंद्रिया और मन को मान करके मनोमय कोष माना हुआ है उसकी अपेक्षा भी बुद्धि की पलवत्ता है जिसमें आत्मा के कर्तृत्वपना भोक्तृत्वपना भाषा है वो श्रेष्ठ है उसके भी श्रेष्ठ होगा आगे आनंदमय कोष ऐसा दिखाए तो कहते हैं आत्मा जो है ना वास्तव में ये असंग है फिर भी उपाधि के कारण से संसार में भटकने वाला होता है उपाधि यही विज्ञानमय कोष बनना है इसकी उपाधि ये कहते आगे उपाधिबंध वशात्मा उपाधिधर्मा अद्गुण अविकार परात्मा अनुभाति उपाधिबंधवशापरात्माधिधर्मा अन्भावत्त सदक कहते वो जो परमात्मा है ना उपाधि संबंध का उपाधि के संबंध के वश्य जब उपाधि के साथ उसका संबंध होता है परमात्मा का तब वो परमात्मा उपाधि धर्मान अनुभा तदगुण उपाधि के धर्म जो हैं उसको तदगुण होता है वो हुआ तत्स्वभाव होता है उपाधि से अपने को भिन्न नहीं समझ पाता है भिन्न नहीं जानता इसलिए उसी के अनुकूल होता हुआ उपाधि के धर्म अपने में भासता है परमात्मा में दिखने लग जाता है आत्मा में दिखने लग जाता है कर्तृत्व भोक्तृत्व बना बुद्धि का है किन्तु दिखेगा का कहा आत्मा में उपाधि के धर्म उपहित में भासता है जैसे शीशा हिलता है आपका प्रतिबिंब भो जो प्रतिबिंब का उपाधि है शीशा शीशा न होता तो प्रतिबिंब नहीं दिख रहा था शीशा हिले तो वो प्रतिबिंब भी हिलता हुआ दिखता है यहां बिंब नहीं हिला बिंब चुपचाप बैठा है बिंब किंतु प्रतिबिंब हिलता दिखता है जब जल हिलता है वायु के बेग से तो जल में पड़ा हुआ प्रतिबिंब हिलता सा हो जाता है जब जल हिलेगा ना वास्तव में सूर्य ऊपर है वो तो हिलता नहीं है बिंब तो हिलता नहीं है और जल में जब प्रतिबिंब हो जाता है तो जल उसकी उपाधि है प्रतिबिंब के लिए जब जल हिलने लग जाए वायु के झोंकों से तो वो जो जल में स्थित जो प्रतिबिंब होगा वो भी हिलता हुआ बहन होता है उपहित जो होता है उपाधि के नकल करने वाला होता है उपहित उपाधि के घेरे में जो पड़ जाता है उसको उपहित बोलते हैं और जो घेरे में डालने वाला होता है उसको उपाधि बोलते हैं तो वो उपहित जो होगा उपाधि के नकल करने वाला होता है जैसे एक आकाश है अभी कोई नाम नहीं आकाश नाम है मकान बनाया आपने अब ये दीवार के घेरे में जो पड़ गया आकाश आकाश पहले से ही था यहां आकाश में खोखलापन बना पहले से दीवार लगाई अब नाम देंगे क्या मठाकाश ठीक मिट्टी से दीवार लगाएंगे घट बनाएंगे, वो तो आकाश पहले से मौजूद है वहां अब उसका नाम पड़ेगा घटाकाश ये दोनों आकाश उपाधि काल में भास रहे हैं, मठाकाश भी घटाकाश भी किंतु दोनों उपाधि का नकल करने वाले होते है मठाकाश मठरूप उपाधि के अनुकूल बन के चलेगा अनाज ज्यादा भरा जाएगा इसमें और घटाकाश में इतना अनाज नहीं आएगा उसकी उपाधि छोटी है तो वो भी छोटा हो जाता है जितने बड़ी उपाधि उतने बड़ा वो, वो काम करने वाला हो जाता है जो आकाश मठाकाश भी उपाधि के कारण से है, घटाकाश भी उपाधि के कारण से है, किंतु एक क्षमता नहीं है उसमें घटाकाश में कम होगा। मठा में काम होगा मठाकाश में ज्यादा काम होगा ये उपाधि के नकल करने वाले होते हैं उपहीित जो घेरे में पड़ जाते हैं वो जो घेरा डालने वाले के नकल करने वाले होते हैं तो परमात्मा जब बुद्धि के घेरे में पड़ेगा जितने अंश पड़ा हैं जीव बोलते हैं वो वो उपहीित काल आएगा उपाधि संबंध वसाद, उपाधि के संबंध होने से संबंध भी कल्पित संबंध वास्तविक संबंध नहीं हो पर ही मरे अस्मात उपाधि धर्मान जो उपाधि के धर्म बुद्धि के धर्म उसके उपाधि बुद्धि है तो बुद्धि के धर्मों को अनुभव की तदगुण ऐसा उसके गुण के युक्त होता हुआ उसी के धर्मों के साथ प्रकाशित होता परमात्मा पाया जाएगा कर्तृत्व वक्तृत्व रूप से पाए जाने पाया जाता है किस रूप से तो उसके जो उपाधि बुद्धि उसके गुण है वो कर्तृत्व वक्तृत्व आदि वो यहां है मैं करता हूं भोगता हूं इस रूप से आत्मा पाया जाता है बुद्धि के घेरे में पड़ने के कारण से कैसे एक दृष्टान्त से समझाते हैं जैसे अग्नि का कोई आकार नहीं होता अग्नि लंबी चौड़ी कैसी होती है अग्नि के कितने फुट लंबी होती आग या चौड़ाई कितनी होती अग्नि की जैसे लंबी लकड़ी हो तो अग्नि लंबी हो जाती है और चौड़ी लकड़ी हो तो वो भी चौड़ी गोल लकड़ी हो तो अग्नि भी गोल ऐसी स्थिति वो अपना कोई धर्म नहीं उसका उपाधि के धर्मों को वहां पर आरोपित होता है लंबी अग्नि बोल जाते हैं वहां लगड़ी लंबी है किंतु लंबापना वहां कहा भाषण लगा अग्नि ये कहते अयो विकारान, अय मान लोहा लोहा का जो विकार है टेड़ा मेड़ा गोल जैसा लोहा होगा वो जो लोहे में जब अग्नि संतप्त होगी तो, हो तो अग्नि किस रूप से दिखेगी लोहे के आकार में दिखता है जैसा लोहा सीधा हो तो अग्नि सीधी दिखेगी जब लोहे के अग्नि के संबंध हो जाता है अग्नि का अपना आकार तो कुछ भी नहीं है अग्नि ना लंबा है ना चौड़ा है जैसे उपाधि होगी उस आकार में दिख रहा है अग्नि में अग्नि का अपना जो आकार नहीं है अग्नि का लंबाई चौड़ाई कुछ भी नहीं टेड़ा मेढ़ा ऐसा कुछ भी नहीं होता अग्नि का आकार जैसे ईंधन होगा उसी प्रकार के आकार में दिख रहा है अग्नि को किन्तु वह आकार वास्तव में किसका है ईंधन का है उसका नहीं है उसके उपाधि का है आकार किन्तु भाषता है कहाँ अग्नि वैसे यहाँ अभी जो बुद्धि आत्मा को घेर देती है बुद्धि उपाधि आत्मा की तो बुद्धि के जो गुण हैं कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि जो गुण हैं वो भाषा का कहा आत्मा मैं करता हूं भोक्ता हूँ ऐसा भाषा ये बोल रहे हैं उपाधि संबंध वसात पर आत्मा उपाधि के संबंध के कारण से वो परमात्मा जो है ना जो कोई आकार नहीं प्रकार नहीं केवल आत्मा में न कर्तृत्व है न भोक्तृत्व कुछ भी नहीं है सुषुप्तिकाल में कहा कर्तृत्व भोक्तित्व वास्ता है अगर आत्मा का धर्म हो वास्तव में कर्तृत्व भोक्तृत्व तो जो धर्म जिसका होता है कहीं भी जाए वो धर्म रहता है काला आदमी कहीं भी जाएगा तो गोरा होगा क्या अपना धर्म साथ रखेगा काला ही रहेगा चाहे भारतीय आदमी अमेरिका भी जाए तो काला ही जाएगा अमेरिकन यहां भी आए तो गोरा ही हो जाएगा जिसका जो धर्म है दस फुट का आदमी भारत हो अमेरिका जाने के बाद पांच फुट का नहीं होता जिसका जो गुण है वो कहीं भी जाएगा साथ होता है अगर आत्मा का धर्म हो कर्तृत्व भोक्तृत्व कर्तापना बना तो सुशुक्ति में भी पाया जाना चाहिए कौन कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं पाया जाता ये जाग्रत स्वप्न में पाया जाता है इसके मतलब बुद्धि जब तक है तब तक ये कर्तृत्व भोक्तृत्व भाषा इसमें जागृत स्वप्न में वो जीवित है तो ये उपाधि संबंध के कारण से वो परमात्मा उपाधि के जो धर्म है जैसे उपाधि उसके बुद्धि वो बुद्धि का धर्म होता है कौन कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि धर्म हाँ। उन धर्मों को अनुभा उसी को अनुभान करने वाला होता प्रकाशित करने वाला होता है उसके तदगुण होकर के नकल करता है नकल के कारण ऐसा हो जाता है ये जानता नहीं कि उपाधि के धर्म है मेरा ही धर्म है ऐसा मानता है क्यों उपाधि के साथ में एकता है उसकी ऐसा जैसे अयोविकारान अभिकार वन्यवत जा वन्यवत जैसे अभिकारी बनी है अग्नि के कोई आकार नहीं होता टेढ़ा मेढ़ा लंबा चौड़ा कोई आकार नहीं होता किसका अग्नि का खाली अग्नि का कोई आकार नहीं होता हाँ जैसी उपाधि होगी उसे आकार से आकारित होता है उसके उपाधि का है जैसे लोहा लोहा टेढ़ा होगा तो अग्नि टेढ़ी दिखा लोहा लंबा होगा तो अग्नि लंबी दिखाई देती है अयोविकार्न जो लोहे के विकार हैं लम्बा चौड़ापना जो विकार है वो अभिकारी बन्य अभिकारी बन्य ग्रहण कर लेती है जब लोहे के साथ में संबंध हो जाता है अग्नि का तो लोहे के गुणों को वो अग्नि ग्रहण करके अग्नि में दिखता है लोहे का गुण लंबा चौड़ापना अग्नि में दिखता है अग्नि लंबी है अग्नि चौड़ी ऐसा प्रयोग होता है लोग अग्नि के नहीं है वो वो अग्नि का उसके साथ संबंध होने से उसके धर्म इधर दिख रहे हैं लोहे के धर्म लंबाई चौड़ाई जैसा भी है अग्नि में वासना जैसा होता है वैसा ही है धन्यवाद सदाई का रूपों पर वो परमात्मा हमेशा एक रूप होने पर भी कोई मनुष्य आदि आकार नहीं कुछ नहीं एक आत्म रूप है एक रूप होने पर भी स्वभावाद उपाधि के स्वभाव स्वभावाद सदै का रूपों अपने स्वभाव से हमेशा एक रस है एक रूप है आत्मा ऐसे होते हुए भी उपाधि के संबंध होने के कारण से उपाधि के गुणों को अपने में लेने लग जाता है वहां आरोप होता है कर्तृत्व तो भूक्तृत्व तो पना आदि आरोप होता है वास्तव में आत्मा का गुण वो नहीं है ये कहा लेकिन आत्मा का उपलब्धि तो दिग्गज होना हाँ। वही है वही होना है, वही है। वही आत्मा अहम ब्रह्मास्त्री यदि बुद्धि बनेगी तो बुद्धि वृत्ति है वो वह वृत्ति वही बननी है इसलिए तो हृदय में आत्मा है करके बोलते हैं ना वास्तव तो में आत्मा को हृदय में कहना बनता नहीं आत्मा व्यापक है विघू परिमाण है तो उसका अभाव कहीं भी नहीं है तो यहाँ है क्यों नहीं कहा आत्मा कहेंगे तो यहाँ दिखाएंगे हृदय आत्मा श्रुति भी यही बोलती है माने यहाँ उसकी उपलब्धि होती है हृदय माने हाट में नहीं ये हार्ट के भीतर में बुद्धि होती है हृदय माने हाट मांस है वो उसके भीतर में बुद्धि है अंतकरण है तो वहां उसकी उपलब्धि होती है इस कारण से वो हृदय हृदय बोला जाता है माने एक स्थान विशेष में उसकी उपलब्धि होती है जैसे गाय का दूध है पूरे शरीर में व्याप्त है दूध ये नहीं केवल वहीं नहीं पूरे शरीर में व्याप्त है गाय का दूध किंतु पाया जाता है एक थन विशेष में पाया स्थान विशेष में पाया जाता है कान में नहीं जोड़े हुए दूध नहीं मिलेगा है तो है वो वहीं पर कथा है ये नहीं उस काल में वहां पर सारे नशों से एकत्रित होकर वहां पहुंच जाते हैं स्थानों में पहुंच जाते हैं दूध आए तो पूरे शरीर में व्याप्त है क्यों गाय ने घास खाया है वो घास वहां दूध रूप से परिणत हो जाता है पूरे शरीर में वो घास फैला हुआ है वो घास तो है वो दूध रूप में आने वाला पूरे शरीर में किंतु कान को निचोड़ेंगे तो दूध नहीं मिलेगा शेंग को निचोड़ेंगे दूध नहीं मिलेगा मिलने का एक स्थान विशेष है वैसे ही परमात्मा भी सर्वत्र व्याप्त होने पर भी उसकी उपलब्धि होगी हृदय यही उपलब्धि वो तो बिबू परिवार आना है आत्मा को हृदय तो में उपलब्धि होना होने बुद्धि वही विज्ञान वही कोष जब होता है उसी काल में उपलब्धि होती है उपलब्धि का स्थान है वो ऐसा है आगे अब प्रश्न उठेगा अगर आत्मा उपाधि में पड़ा हुआ है उपाधि विशिष्ट हो गया तो मुक्ति होना संभव नहीं है और तो बढ़ गया बढ़ गया प्रश्न ये आएगा उपाधि विशिष्ट है तो मोक्ष इसका संभव नहीं है अब यही प्रश्न आता है मोक्ष फिर कैसे होगा अगर उपाधि विशिष्ट है तो मोक्ष कैसे हो उसके बारे में प्रश्न है आगे उत्तर देंगे शिष्य उच ब्रमेणाप्य था वास्तु जीव भाव परदुपाधेरनादिवादेना सहिष्यते अमेड़ाप्यन्था वास्तु जीव भाव पर तदुपाधेर स्नादेर नाशिष्य अब जब सुना कि वो उपाधि के कारण से उपाधि के धर्मों को नकल करने वाला हो गया वो आत्मा ऐसा करके जब कहा तो शिष्य के मन में एक शंका आ जाती है तब तो आत्मा की अब मुक्ति नहीं है बध गया बध गया जैसे भी पता, बधा यही शंका है शिष्य उच्च शिष्य रूप से प्रश्न है शिष्य ने कहा भ्रमेण अन्यथा अन्य अस्तु जीव भाव पर जीव भाव भ्रमेण अस्तु अन्यथा था बा परमात्मा का जो जीव भाव आ गया जीवत्व तो आ गया परमात्मा में किसके कारण से उपाधि के कारण से जो विज्ञान में में पढ़ा तो उसको जीव कहने लग गए किसको उपाधि को जीव भाव आ गया चाहे अज्ञान से हो भ्रम से हो अथवा अन्य प्रकार से हो किसी भी प्रकार से हो जीवत्व तो, तो आ गया ना किसमें परमात्मा शुद्ध आत्मा में जीवत्व भाव आ गया चाहे भ्रम से हो अथवा अन्य प्रकार से हो किसी प्रकार जीवत्व तो जब आ गया जीव भाव अने जीवत्व जीव भाव जब आया अब वो जीव भाव का हटना संभव नहीं होगा आ गया तो आ गया अब जीवी बना रहेगा क्यों उपाधेर तद उपाधि है अनादित्व उस जो जीव की उपाधि अनादिकाल से चल रही है उपाधि अनादि है अनादिकाल से चल रहा है जीव के उपाधि अनादिकाल से है उसके उपाधि तस्य तद तदुपादी उस जीवत्व की जो उपाधि है अनादित्व माने जीवत्व लाने वाली जो उपाधि उसकी जो उपाधि है जीवत्व की उपाधि किसकी उपाधि जीवत्व तो लाने वाली जो उपाधि है वही विज्ञान में कोष है वो अनादित्व अनादि होने से न अनादि और नाशिष्य थे जो अनादि पदार्थ होता है उसका नाश नहीं होता शिष्य बोल रहा है जो उत्पन्न नहीं हुआ है उसका नाश नहीं होता क्या जो उत्पन्न नहीं होता उसका नाश अनादि माने उत्पन्न नहीं होता तो उसका नाश नहीं होता ऐसा शिष्य ने कहा तो उपाधि अनादि है तो जब तक उपाधि है नाश नहीं होना हमेशा रहेगी उपाधि जब तक उपाधि रहेगी जीवक तो बना रहेगा जब तक जल रहेगा तब तक प्रतिबिंब सूर्य का बना रहेगा जल तो सुख जाता है प्रतिबिंब बाहर सकता है किंतु यहाँ वो तो शादी पदार्थ है किंतु ये जो उपाधि है वो अनादि है अनादि होने के कारण जीवक तो बना रहेगा फिर मोक्ष नहीं मिलेगा ये शंका है मुक्ति की आशा नहीं होगी अब इस शिष्य ने शंका की और भी बोलता है शिष्य शिष्य ने यह कहा अनादिर न नाशेष थे अनादि पदार्थ का नाश नहीं कहा जाता ये बोलता है आगे गुरु जी उत्तर देते समय कहेंगे अनादि पदार्थ का भी नाश होता है उसके लिए न्याय पढ़ना पड़ेगा आपको प्राग अभाव कार्य पढ़ने से पहले जो कार्य का अभाव होता है कारण में जैसे मकान बनना था ईटा आदि लाके तैयार हुआ है मकान बना नहीं है उस काल मकान है कि मकान का अभाव है तो वो ईटे आदि में मकान का अभाव दिखाई दे अपने कारण में अन्यत्र नहीं जो कार्य होना हो अपने कारण में जो अभाव दिखाई देता है उसको कहते हैं प्राग अभाव नहीं आई लोग अभाव चार प्रकार के अभाव मानते हैं प्राग भाव मानते हैं उसको वहां बुद्धि क्या होती है यह मठो भविष्यति दी ऐसा बुद्धि होगी यहाँ मकान बनेगा जहां ऐसी बुद्धि होगी वहां प्राग भाव होता है उस काल अभी मकान नहीं है कालांतर में मकान बनेगा ऐसा कहते हैं धागा का ढेर देखेगा उस समय में कपड़े का अभाव होता है जब धागा का ढेर है मिल में देखा आपने तो वहां कपड़ा आएगी नहीं नहीं अभाव है उस अभाव को क्या मानेंगे प्राग प्रागभाव किसका प्राग प्रागभाव कपड़े का प्राग प्रागभाव कहते हैं वहां बुद्धि क्या होगी यह वस्त्रम भविष्यति, यहाँ यह मानी इस धागों में कपड़ा बनेगा ये बुद्धि होती है प्रागभाव होता है वो वो जो प्राग अभाव है उसका नाश हो जाता है जब कपड़ा बनता है तो उस काल में उसका नाश हो जाता है वो अनादि का आवश्यक पड़ा था वो अभाव अनादि वस्तु का भी नाश होता है उत्पन्न नहीं होता नाश होता ऐसा भी वस्तु है ये प्राग भाव तो उसी ढंग का है उपाधि बोलेंगे नाश हो जाएगा अनादि होने पर भी नाश हो जाएगा उपाधि का ये यह यहाँ बोलेंगे अभी अनादि काल से है ये किंतु ज्ञान काल में नाश्ट हो जाएगी उपाधि तो जीवन तो समाप्त तो हो जाएगा ये उत्तर देंगे उत्तर देंगे तो शिष्य ने कहा भ्रमेणा भी अन्यथा वास्तु जीव भाव परात्मन परात्मा जीव भावन जीवत्व जो परमात्मा का जीवत्व आना है परमात्मा में जीवत्व आना किसके कारण उपाधि के कारण चाहे भ्रम से हो चाहे अन्य प्रकार से हो जीवत्व तो, तो आ ही गया आने पर तद उपाधेर अनादिव जीवत्व की जो उपाधि है वो है और न अनादेर नाश अनादि पदार्थ का नाश नहीं कहा जाता नहीं माना जाता जो अनादि पदार्थ है उसका नाश होगा नहीं उपाधि अनादि है उसका नाश होगा नहीं नहीं होगा तो जीवत् तो बना रहेगा फिर मोक्ष संभव नहीं है ये शिष्य के मन में शंका हो गई आगे और भी बोलता है शिष्य अतोष जीव भावी नित्यो भवती संस्कृति अवर्ते तोक्ष कथम में श्री गुरोद कतोष जीव भाव्यो संस्ृति न निवर्ते तोक्ष तो कथम मे श्री गुरु पद हे श्री गुरो ये संबोधन है हे गुरुदेव ये संबोधन है शिष्य संबोधन करके कहता है गुरु शब्द का गुरु संबोधन है गुरुदेव, गुरुदेव। अतः मैने अस्त कारण अस्मा कारण में तो उपाधि रखी है ये जीवत्व तो लाने वाली उपाधि अनादि है और अनादि का नाश नहीं होता छी से बोल रहा है अनादि पदार्थ का नाश नहीं होता जैसे आत्मा आत्मा का नाश नहीं होता अनादि है तो अनादि पदार्थ का नाश न होने से अश्य माने परमात्मा न जो परमात्मा का जीव भाव माने जीवत्व जो जीवत्व आया है ये कैसा है नित्यो भवती संस्कृति कहते नित्य हो जाएगा जीवत्व हमेशा बना रहेगा जीवत् तो। उपाधि का नाश नहीं होना ही जीवत्व तो बना रहेगा जब तक जल है तब तक सूर्य का प्रतिबिंब बना ही रहता है वैसे यहाँ भी जब तक बुद्धि है विज्ञानमय हाँ, कोश है तब तक जीवत्व तो बना रहेगा और विज्ञान व कोष का कभी अभाव होना नहीं नाश होना नहीं अनाधि होने के कारण उस परमात्मा का जो जीव अभाव है जीवत्व तो है वो भी नित्य हो भगवती संस्कृति फिर संसार को ही प्राप्त करता रहेगा ये जन्म को भी प्राप्त करता रहेगा ये स्थिति होगी न निवरते तो तन मोक्ष उसका मोक्ष संभव नहीं उपाधि से उसको मोक्ष संभव नहीं है निवृति होगी नहीं क्यों उपाधि नित्य है अनादि है अनादि है तो अनादि पदार्थ का नाश नहीं हो सकता इसी से बोल रहा है तो जीवत तो बना रहेगा फिर उससे मोक्ष होना संभव नहीं इसी समय कथम वे मोक्षक न निवरते तो उपाधि की निवृति होगी नहीं इसलिए तन मोक्ष कथम मे तो सु गुरु गुरुदेव वो कैसे मोक्ष होगा उसको मुझे बताइए आप गुरुदेव आप उसको बताइए कि जीव तत्व का मोक्ष कैसे होगा जीव की मुक्ति कैसे होगी ऐसा प्रश्न हुआ तो इसके उत्तर में आगे गुरु रूप से बोलते हैं आगे माने ये देखो अगर मोक्ष चाहो तो अपना स्वरूप को पहचानना होगा उसका हाल में उपाधि उपाधि सब चले जाएंगे कोई तो उत्तर देंगे आप ये कहना चाहते हैं कहते अनादि का नाश नहीं होता करके शिष्य ने कहा हुआ है उसका उत्तर देते हैं अनादि का नाश होता है एक चीज ऐसा है क्या प्रादुर्भाव अनादि होता है कि दोनाश हो जाता है अनादि का नाश नहीं होता ये नहीं एक चीज है है अनादि पदार्थ का नाश होने के लिए एक दृष्टान्त है प्रागुवा उसी प्रकार इसका भी नाश हो जाएगा ये उत्तर देना है श्री गुरुआच सम्यक पृष्ठ तवया विद्वंस वधादेन तृणु न नवती भ्रांत्या मोहित कल्पना सम्यक पृष्टया विद्वं सावधान न तृणु प्र ही नवंत्या मोहित कल्पना हे विद्वन्द संबोधन करते गुरु जी भी शिष्य को हे विद्वान हे विद्वन्न ये संबोधन है हे विद्वान शिष्य को कह रहे हैं तुम बड़े विद्वान हो बुद्धिमान हो अच्छा प्रश्न किया सम्यक पृष्ठम त्वया तुमने अच्छा पूछा उपाधि अनादि है तो ये जीवत्व तो परमात्मा के नित्य हो जाएगा क्यों अनादि पदार्थ का नाश नहीं होता तुम्हारे कहना तो तो है तो जीवत्व बना रहेगा तो मोक्ष कैसे होगा फिर ये प्रश्न दोबारा अच्छा प्रश्न है सम्यक पृष्ठम तो यार तुमने अच्छा ठीक ठीक पूछा ये विद्वान सावधान तत् तद उत्तरम सावधान तो। एकाग्र होकर के उसका उत्तर सुना सावधान होना सावधान होने का अर्थ एकाग्र होना अन्य मनस का हो जाओगे तो उत्तर सही सुन नहीं पाओगे मन लगाकर सुनना उसका उत्तर सुनो उत्तर सुनो उत्तर सुन लो उसका प्रामाणिकी नभवती भ्रांतिया मोहित कल्पना भ्रांति के द्वारा होने वाली जो कल्पना है ये उपाधि उपाधि सब भ्रांति से कल्पना है जीवत तो भ्रांति से कल्पना वास्तविक जीवत तो है ही नहीं परमात्मा ने कल्पना है उपाधि के कारण कल्पना करने की जीवत तो आ गया जीव बन गया करके तो भ्रांति से होने वाली जो कल्पना है प्रामाणिक नहीं वो कल्पना प्रामाणिक नहीं होती वास्तविक नहीं होता वो कल्पित है तो कल्पित पदार्थ का नाश होता है किससे नाश होगा कल्पित का नाश ज्ञान से रज्जु में सर्प की कल्पना होती है उसका नाश किससे होता है रज्जु ज्ञान से रज्जु के ज्ञान से होता है जब रज्जु ज्ञान होगा तो सर्प भाग जाता है सर्प नहीं रहता है भागी से नहीं जाएगा जहां कल्पित पदार्थ आ जाएगा कल्पना होगी वहां कोई कर्म करने से उपासना करने से वेद वेदांग पढ़ने से भागने वाला नहीं होगा रजू में सर्प दृष्टि हो गई क्रांति से ज्ञान से है वहां पर आप भागवत कथा कराएं वो सर्प भागेगा नहीं उस सर्प को भगाने के लिए भाग शिवपुर लगाए हाँ वो सर्प भागने वाला नहीं है चाहे कुछ भी करें जब करें बैठ करके सर्प भगाने के लिए हवन करें वो सर्प भागेगा नहीं उसको भगाना तो एक ही उपाय है क्या उपाय टॉर्च जलाओ रज्जू को जानो रज्जू को जाने के सर पाई नहीं तो कल्पित पदार्थों को हटाने का काम करता है ज्ञान अधिष्ठान का ज्ञान कौन सा ज्ञान यहाँ अभी आत्मा में कल्पित है जीवत्व तो आत्मा का जानकारी के आल में भाग जाएगा ये बोलते हैं प्रमाणिकी नभवती भ्रांत्या मोहित कल्पना का जो भ्रांति के द्वारा कल्पित जो पदार्थ होता है वो प्रामाणिक वास्तविक नहीं वो वो कल्पित है तो उसका औषधि एक ही है कि ज्ञान से वो निवृत्त हो जाता है भागना भी नहीं होता वो आए नहीं क्या भागेगा वो जो आपकी भावना बनी थी उसकी निवृत्ति हो जाती है। इतनी बात है वो भागना भी नहीं कहीं गायब होना भी नहीं रज्जू में सर्प सर्प बोलते ना सर्प कहीं वहां से निकल करके कहीं थोड़ी जाता है कुछ नहीं सर्प बुद्धि हो गई थी पड़ी थी रज्जू और रज्जू करके ज्ञान हो गया उसकी निवृत्ति हो गया अब सर्प बुद्धि नहीं होती इतनी बात है वैसे यहां भी जीवत्व की निवृत्ति के, के उपाय है आत्मज्ञान ही बताएंगे अपना पहचान होगा तो जीवत्व तो समाप्त हो जाएगा ये बोलना चाहेंगे कहते हैं आगे देखो भ्रांति के बिना आत्मा का ये बुद्धि आदि के साथ संबंध होना संभव नहीं है आत्मा को असंग कहा है शास्त्रों ने असंगो ये अयम पुरुषा ऐसा श्रुति में कहा इस आत्मा को असंग बदलाती इसने और असंगो नहीं सजे जो असंग पदार्थ होता है कहीं भी उसका संबंध नहीं होता आत्मा ऐसा असंग शास्त्रों में कहा हुआ है किन्तु अब बुद्धि में चिपट करके कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि पना में डाल के बैठा हुआ है ये जरूर या अज्ञान के कारण ही है यही बोलते हैं आगे ब्रांतिम बिना त्वसंगस्य तष्क निराकृत अघटेताबंधो मनसो नवसो नीलता दिगत क्रांति बिनासंग निष्क्रिय निरा न घटेताबंधो न वसो नीलता दिपत असंग निष्क्रिय निराकृति आत्मा का तीन विशेष है आत्मा असंग है और निष्क्रिय है आत्मा में कोई क्रिया नहीं होती है हाथ पैर आदि में क्रिया होती है आत्मा में कोई क्रिया नहीं क्यों आत्मा विभू है विभू में क्रिया नहीं होती असंग है आत्मा निर्लेप है और निराकृति बने निराकार है कोई आकार भी नहीं आत्मा का जो शीशा में दिखता है वो आत्मा नहीं होता जो जो दिखाई पड़ता हो आत्मा नहीं होता आत्मा निराकार है आकार नहीं आत्मा का कोई लंबा चौड़ा ऐसा आत्मा का आकार नहीं होता जितने लंबे चौड़े होते हैं अनात्मा होते हैं कोई आकार नहीं आत्मा का किन्तु है तो तीन विशेषण असंग से निष्क्रिय से निराकृत आत्मा असंग है और निष्क्रिय है और निराकार है ऐसे आत्माकार भ्रांति में बिना अर्थ संबंधों न घटे ते हैं अज्ञान से तो किसी के साथ संबंध हो सकता है भ्रांति से तो हो सकता है भ्रांति से मनुष्यों में सिम हो सकता है किंतु वास्तविक मनुष्यों में सिम नहीं हो सकता अज्ञान से तो हो सकता है अज्ञान काल में बोल सकता है मनुष्य में सिंह होता है करके भाज सकता है किंतु घोष आभाष काल में मनुष्य में सिंह कोई पाता नहीं है तो भ्रांति के बिना वो जो असंग निष्क्रिय निराकार आत्मा है उसमें अर्था संबंधों न घटेता अर्थ मान जो विज्ञान मय आदि कोष के साथ संबंध घटता ही ना या अज्ञान काल में घटता है इनके साथ संबंध किसी भी कोष में तादाद में होना अज्ञान काल में है अज्ञान काल में नहीं भ्रांति के बिना अर्थ माने जो विषय है इनके साथ में अर्थ संबंध मान अर्थे न संबंध अर्थ संबंध अर्थ के साथ विषयों के साथ संबंध शरीर आदि के साथ संबंध न घटे घट नहीं सकता काल में अज्ञान काल में तो कुछ भी हो सकता है मान्यता बननी हो वस्तु होना तो है ही नहीं भ्रांतिकाल में क्या होने केवल मान्यता बननी है वस्तु तो होना नहीं है किंतु तो भ्रांति के बिना अज्ञान के बिना असंग निष्क्रिय निराकार आत्मा में किसी भी विषयों के साथ संबंध घटता नहीं ये कहा अच्छा नवशो नीलता आदि में दृष्टान्त देते हैं जैसे आकाश में आकाश कैसा है करके पूछते हैं तो नीला नीला है ऐसा बोलते हैं लोग आकाश का स्वरूप क्या होता है ये जो खोखले को आकाश बोलते हैं जो अवकाश प्रदान करने वाला तत्व तो आकाश होता है जनसामान्य की स्थिति क्या होती है इसको आकाश नहीं समझते हैं वो तो जो ऊपर छत्री जैसा उल्टा टंगा हुआ है छत जैसा है ना ऊपर नीला नीला उसको आकाश समझते हैं किंतु जिसको आकाश यहां से समाज समझ रहे हैं कितना किलोमीटर होगा ज्यादा से ज्यादा दस किलोमीटर होगा हेलीकॉप्टर में दस किलोमीटर की चढ़ाई करे तो वो फिर दस किलोमीटर ऊपर ही दिखेगा वो जितने आप ऊपर जाएंगे वो उतना ऊपर दिखता जाएगा एक दूरता के कारण ऐसा प्रतीत हो रहा है दूरता दो सही है वास्तव में वहां पर नीलापना नहीं आकाश में नहीं है तो आकाश में जो नीलपना मानना अथवा कढ़ाई का आकार मानना क्या मानना उल्टी कढ़ाई जैसी आकाश होता है ये तो बोलते हैं लोग वहां नीचा वहां नीचा बीच में ऊंचा ये तो दिखता है तो कढ़ाई उल्टी करने पर जो स्थिति होती है वो आकाश को मानते हैं आकाश बने वो या नहीं यही बुद्धि होती है लोगों की वो अज्ञान के कारण तो आकाश में दो धर्मों की कल्पना हो जाती है क्या क्या, क्या कल्पना नीलत्व की कल्पना और कटहाकार की कल्पना उल्टी कड़ाई जैसी कल्पना वास्तव में आकाश में जो कटहाकारत्व है और ना नीलता है आकाश माने खोखलापना वास्तविकता तो, तो यह है खोखले पने को आकाश ही आकाश है ये जो हाथ हिल रहा जहां ये आकाश होता है खोखलापने का नाम है आकाश अवकाश देने वाले को आकाश बोलते हैं किन्तु अज्ञान काल में ऐसे जो खोखलापना वस्तु आकाश है उसमें भी कल्पना होती है अज्ञान के कारण कल्पना भ्रांति के कारण कल्पना क्या नीलत्व की कल्पना वो जो नीला नीला आकाश और कटाहाकार कड़ाई जैसी कल्पना तो इसी प्रकार जैसे आकाश में कल्पना होती है अज्ञान के कारण वो कल्पना है आकाश में नीलत्व की कल्पना और कटाहकार की कल्पना जैसे आकाश में है भ्रांति के कारण है भ्रांति के बिना ये कल्पना हो नहीं सकती है वैसे आत्मा में भी जो कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि कल्पना है ये भ्रांति के बिना नहीं हो सकता कि अज्ञान काल में यही है किसी के साथ संबंध आत्मा का संभव भी नहीं है किसी भी कोष के साथ आत्मा का संबंध नहीं है अज्ञान से संबंध है वो कल्पित है कल्पना है खाली यही कहा भ्रांति बिना तू असंग निष्क्रिय निराकृत आत्मा का तीन विषय दिया आत्मा असंग है निष्क्रिय है निराकार है ऐसे जो आत्मा है इसके भ्रांति मैंने अज्ञान अज्ञान के बिना अर्थ संबंधो न घटेत अर्थ मैंने विषय शरीर आदि के साथ संबंध संभव नहीं है अज्ञान से तो संबंध हो जाता है और जिना संबंध नहीं कहा नवशो नीलता आदिवत जैसे आकाश में नीलतादि की कल्पना करते हैं वो भ्रांति से ही है वास्तविक तो होता नहीं है ठीक है विषय यहाँ भी ये वास्तविक नहीं है ये जो कोषादि के साथ तादाद में है आत्मा के वास्तविक नहीं है इसलिए वो हट सकता है तो जो कल्पित पदार्थ होता है उसको हटाने का एक ही औसत होता है क्या अधिष्ठान का ज्ञान प्राप्त करो उससे हट जाता है रज्जु में सर्प की कल्पना होती है रज्जु का ज्ञान प्राप्त करो सर्प हट जाएगा अन्य कोई साधन नहीं उसका ज्ञान से ही उसकी निवृत्ति होती है तो यहां भी जब आत्मज्ञान होगा आत्मा का भली भांति आप जानकारी प्राप्त करेंगे जिस दिन उस दिन ये सब संबंध कट जाएगा फिर कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो वासना भी बंद हो जाएगा ये बोलना चाहते हैं आगे स्वश द्रष्टुर निर्गुणस्िय प्रत्योग बोधानंद बुद्धे क्रद्या जीव भाव न सत्यो सत्योभा वस्तुस्वभा द्रष्टुर्गुणस्या बुद्धे भ्रांत्या प्राप्तो जीव भावो न सत्यो मोहा पाये नास्ते वस्तु स्वभाव स्वयं दृष्टा है आत्मा अन्य के द्वारा देखे जाने वाला नहीं है वृद्धार ने उपनिषद में साफ साफ कह दिया आत्मा को किससे जानेंगे आख से देखें देख के जाना जाता है कान से सुन करके कर या चाट करके या सुन करके या छू करके प्रश्न आ सकता है हम लोग बे पांच इंद्रियों के द्वारा विषयों को, को जानकारी प्राप्त कर हैं किसी को चाट करके स्वाद चाट करके मिलता है किसी को देख करके ज्ञान होता है किसी को सुन करके ज्ञान होता है किसी विषय का किसी का छू करके ज्ञान होता है और किसी को सुन करके होता है तो आत्मा का कैसा कहा नहीं तो सबका दृष्टा है आत्मा उसको कैसे जानोगे ऐसा वो सबका दृष्टा है आत्मा आत्मा सबको जानता है तो उसको कैसे जानो किसे जानो जानने का साधन का मना कर देते हैं नहीं द्रष्टारंभ दृष्टे द्रष्टारंभ पश्ये श्रुते श्रोतारंभ श्रोतव्य इत्यादि आते हैं दृष्टि के भी दृष्टा है जो दृष्टि माने बाहर के विषयों को देखने वाली तत्व जो आंख में है ये दृष्टि है जो बाहर के विषयों को देखने का तत्व यहां बैठा हुआ है ये आंख नहीं ये तो फूल शरीर है ही इसमें दृष्टि है यहां जो बाहर के विषयों को देखने वाला उसका भी दृष्टा है आत्मा मैंने इस समय में यहां बैठे हुए लोगों को बोलते अंधे हो कोई मानने को तैयार नहीं क्यों सबका अनुभव पता है, है मेरे आंख ठीक है मैंने आंख को देख रहा है ये आंख तो बाहर के विषय को देखने के लिए है किंतु आंख को देखने वाला तत्व तो होता है आत्मा वो तो दृष्टि का दृष्टा हाँ। और कान ठीक है कि नहीं है हर व्यक्ति को पता है मैंने कान का भी श्रोता ऐसा होता है अभी आपको बोले बहरे हो माने वो नहीं आप क्यों आपको विश्वास है मेरा कान ठीक है बाहर के शब्द सुनने के लिए तो ये है ये ठीक है कि नहीं कान वो स्वयं जानता है भीतर तत्व है वो श्रुति का श्रोता बोलते हैं मति का ममता बोलते हैं माने मन मनन करता है वो मनन करने की शक्ति कहीं से पा रहा है तब तो मनन कर पा रहा है वो मन को भी जानता है इस समय में, में मेरा मन कहाँ भटका हुआ है पता लगता है और बुद्धि का भी बोद्वा बोला है बुद्धि जानती है यही है ना वो जानने वाले को भी जानता है बुद्धि का एक किस स्थिति में है वो भी जानता है साक्षी जो होता है तो ऐसी स्थिति आत्मा तो विज्ञातारम अरे केन अद ऐसा आता है सबको जानने वाले को किस साधन से जानोगे आंख से जान नहीं सद क्यों आंख को जानने वाला है वो कान से नहीं जानोगे कान को जानता है वो कान ठीक है कि नहीं वो जानता है बहरे आदमी को ठीक वो कहने पर भी नहीं मानता और सही कान वाले को बैरिय हो कहने पर भी नहीं मानता है क्यों भीतर से पता है कि मेरा कान किस स्थिति में है जो आंख वाले व्यक्ति को अंधे हो बोले नाराज होता है अंधे को आंख वाले हो कहे तब भी नाराज होता है वो विज्ञाता है जानता है विज्ञातारमे के नीजान याद किस आदन दिखोगे ऐसा कहा है स्वश्य दृष्ट स्वयं जो दृष्टा आत्मा है साक्षी है निर्गुण जो गुणरहित आत्मा है कोई गुण नहीं आत्मा नहीं निर्गुण है कर्तृत्व भक्तृत्व कुछ भी पूर्ण नहीं आत्मा निर्गुण है वास्तव में आत्मा अक्रिय से और निष्क्रिय आत्मा ऐसे आत्मा का प्रत्येक बोध नूप से व्यवहारिक जीवन में साक्षी बात को कैसे अवलंबन करना है क्या करते व्यवहारिक जीवन में जो हम लोग चलते व्यवहार में तो अभी जीवित लेकर व्यवहार चल रहा आपका। तो है आपका साक्षी बात को अवलंबन करके सागत चलते हमारे वहां पर यह होगा कहा किसी को जाता है एक बाच्यार्थ होता है एक लक्ष्यार्थ होता है शब्द का दो अर्थ होता है माने हम बातिया में तो जीवत्व भाव को लेकर के चल रहे हैं व्यवहार में किंतु लक्ष्य में समझना चाहिए वो तत्व तो। जैसे यह है ना कभी कभी होता है अमुक व्यक्ति जाता है करके बोलते हैं माने जो अमुक व्यक्ति शब्द होता है कभी शरीर में प्रयोग होता है कभी शरीर से इतर में प्रयोग होता है अमुक व्यक्ति जा रहा है ऐसा बोलते समय शरीर को लेकर के अमुक व्यक्ति शब्द प्रयोग होता है अमुक व्यक्ति स्वर्ग चला गया बोलते हैं तो वहां किसको लेकर के होता है अमूक व्यक्ति वो नाम शरीर में तो प्रयोग होना नहीं शरीर तो जल गया है किसको लेकर हुआ आत्मा को लेकर होता है नाम वही लेते हैं अमुक स्वर्ग गए बोलते हैं ना तो स्वर्ग जाने वाला शरीर तो होगा नहीं पहले गांव जाते समय शरीर में प्रयोग होता था वो शब्द वो नाम गा? शरीर में प्रयोग होता था अब अच्छा। मरने के बाद में वो नाम कहाँ प्रयोग होगा आत्मा ऐसा होता है तो बाच्यार्थ लक्ष्यार्थ दो प्रकार के होते हैं शब्दों का अर्थ लक्षण साक्षी भाव में समझना चाहिए ये कहना चाहते हैं स्वश्य दृष्टोर निर्गुणस्या क्रिय जो अक्रिय है निर्गुण है दृष्टा सबका दृष्टा है ये सारे तत्वों को जिससे भान हो रहा है उसको आत्मा समझना है शरीर का इंद्रियों का प्राण का मन का जो जान रहा है जो तत्व सबको जान रहा है एक तत्व यही है सबके साक्षी वही होता है फूल शरीर में अभी किसके शरीर में कहां पर पीड़ा है उसको वहीं पर पीड़ा उसी को पता लगता है वो बताएगा तब दूसरे व्यक्ति अनुमान करेगा हाँ इसको पीड़ा है दूसरे को पता नहीं है किसके शरीर में कहां पर अंग हो रहा है क्या हो रहा है किंतु स्वयं को तो भान है फूल शरीर का भान है वो जो जिसको भान हो रहा है वो आत्मा होता है केवल फूल शरीर में सूक्ष्म शरीर की गतिविधि भी पता है चक्षु हो कान हो नाक हो जो भी जितने इंद्रिया हैं कौन सी इंद्रियां किस स्थिति में है भीतर वाले को पता है वही भीतर जो जानने वाला वही आत्मा होता है यही होता है प्राण भूखे हैं कि प्यासे हैं पता लगता है हर व्यक्ति यहां भीतर वाले को पता होता है कि मेरे प्राण भूखे हैं या प्यासे हैं मन की गतिविधि क्या है पता होता है बुद्धि की गतिविधि पता होता है वही होता है आत्मा कि वेदांत के प्रतिपाद्या आत्मा ऐसा तत्व तो साक्षी बोलते हैं उसको और करता भोक्ता पना में वही व्यक्ति आ गया उस काल में उसको बोलते हैं जीव व्यक्ति तो अलग नहीं एक ही है पोशाक पहनने पर और खाली अवस्था दो अवस्था है जैसे एक गांव का बालक होता है रामलीला में जब राम के पोशाक पहन के आता है तो क्या बोलते हैं उस काल में उसको राम और कपड़ा उतारने के बाद राम नहीं कहेंगे उसका जो नाम होगा उसे पुकारे ऐसे ये उपाधि विशिष्ट अवस्था और उपाधि रहित अवस्था है। व्यक्ति एक ही है वो उपाधि विशिष्ट अवस्था में जीव कह देते हैं उसको और उपाधि रहित अवस्था में साक्षी बोलते हैं जैसे एक ही बालक का दो नाम हो जाता है कभी राम कहते हैं मंच में आएगा राम के पोषाक पहन करके उस काल में कोई उसका नाम गांव का नाम नहीं देगा हाँ राम आ गए राम हो जाता है और वो उप पोशाक उतारा उपाधि के कारण राम बना था वो वो पोशाक उतारा अपने पोशाक पहना उस काल में जो उसका नाम होगा टिंडू पिंडू वही बोलेंगे उसको, राम नहीं बोलेंगे ऐसी स्थिति है यार व्यक्ति भिन्न नहीं है एक ही व्यक्ति है उपाधि विशिष्ट काल और उपाधि रहित काल को लेकर के कभी जीव कभी साक्षी बोला जाता है व्यक्ति वही होता है इसलिए तो बंद मोक्ष की व्यवस्था भी तब बनेगी बंद काल में तो जीवत्व तो का अनुभव कर रहा है व्यक्ति वही है नहीं तो जीव तो समाप्त तो हो जाएगा मोक्ष किसको मिलना फिर वही व्यक्ति को मोक्ष मिलेगा उपाधि हटे तो मोक्ष अवस्था उपाधि हो तो बद्ध अवस्था वही एक व्यक्ति एक ही होता है तभी बंद मोक्ष की व्यवस्था बनेगी नहीं जीव अलग हो और परमात्मा अलग हो तो बंद मोक्ष व्यवस्था भी नहीं बनने वाली अगर जीवक तो जीव मरी जाए तो क्या मिलना उसको साधन करने के बाद में नष्ट हो जाना नहीं उपाधि नाश करने के लिए साधन है उसका नाश नहीं होता स्वरूप का नाश नहीं होता ऐसा माना गया है तो कहते हैं स्वश्य द्रष्टुर निर्गुणस्या क्रिय का स्वयं जो दृष्टा है और निर्गुण है गुण रहित अक्रिय उसका प्रत्येक बोध आनंद रूप से वो प्रत्येक अंतरात्मा रूप है बोध माने सुख रूप है ज्ञान रूप है और आनंद माने सुखरूप है ऐसा जो आत्मा है सच्चिदान स्वरूप आत्मा का बुद्धि भ्रांतिया प्राप्तो हो जीव भाव बुद्धि के कारण से इसमें जीव भाव आ गया प्रांति से आए जीव भाव बुद्धि तादात में हो गया तो उसमें जीव तो आया हुआ है परमात्मा का माने उपाधि के कारण जीव कहलाया क्या कहलाया उपाधि के कारण है परमात्मा वो हाँ। जीव भाव न सत्य वो सत्य नहीं गए उपा, जो उपाधि के कारण से होता है वो सत्य नहीं होता सत्य नहीं, नहीं है जीव भाव मोहा पाये अवस्तु स्वभाव जब जिस दिन आपका मोह नाश होगा अज्ञान नाश होगा जब तक अज्ञान रहा तब तक आप परमात्मा को नहीं समझ पाए बुद्धि के साथ एकता करके जीव कहते रहे उसको और वोह माने अज्ञान का अपा माने विनाश हो जाने पर जिस दिन अज्ञान का नाश हो, होगा किस नाश होगा अज्ञान का ज्ञान से जब अपना स्वरूप का पहचान होगा तो उस दिन मोह माने अज्ञान का नाश होने पर मोहापाये नाश्ती अवस्तु स्वभावत वो रहेगा ही नहीं वो क्या जो जीव करके बोलते थे होता ही नहीं क्यों वो अवस्तु स्वभाव है वो वस्तु स्वभाव था ही नहीं उसका वास्तविक था ही नहीं वो अवस्तु स्वभाव अवस्तु स्वभाव होने के कारण हो। रहेगा ही नहीं जीवत्व तो। उपाधि के कारण से प्रतीत है जीवत्व वास्तविक तो। जीवत्व तो नहीं है आये परमात्मा रूपी है वो ऐसा कहा आगे कहते हैं ये जीवत्व की सत्ता कब तक है जीवत्व तो कब तक रहेगा एक प्रश्न उठे तो आगे बोलते हैं भ्रातिस्ताव सत्ता मीथ्याोजृंबित प्रमाद रज्ज्वा सर्पो भ्राति काल काशे नर्पोप तदव सत्ता तिस्तावत्ता मिथ्या जानोजृंत रज्ज्वा सर्पो भ्राति काल भ्रातेर्नाशे झूठा ज्ञान से खड़ा हुआ जो प्रमाद एक प्रमाद है है रज्जू हम बोलते हैं सर्प एक प्रमाद के कारण ऐसा बोल गए पड़ी हुई हुए रज्जू पड़ी हुई होती है किंतु बोलते हैं क्या सर्प ये प्रमाद के कारण है विचार किया ने ऊपर से ऐसे बोल दिया वैसे होता है सच्चिदानंद का आत्मा हम बोलते हैं जीव वैसे प्रमाद के कारण है ये ज्ञान से उजृंबित माने उत्थित पैदा हुआ खड़ा हुआ प्रमादात इसको प्रमाद के कारण से यावत भ्रांति जो जो व्यक्ति मिथ्या ज्ञान से पैदा होगा होगा वो कब तक यावद भ्रांति तावद एव अश्य सत्ता इसकी सत्ता विद्यमानता तब तक है कब तक जब तक, तक? अज्ञान है तब तक जब तक भ्रांति है अज्ञान है तब तक इसकी अस्तित्व है किसके जो मिथ्या ज्ञान से पैदा हुआ वस्तु का जो माने प्रमाद आर वस्तु विचार किए बिना जो खड़ा हो गया ऐसा जो वस्तु होगा मिथ्या ज्ञान से उत्थित प्रमाद से उत्पन्न जो पदार्थ है उसके यह भ्रांति जब तक भ्रांति है अज्ञान है जब तक तो आवध एव अश्य सत्ता तब तक इसकी सत्ता है अस्तित्व है कल्पित पदार्थों की सत्ता जब तक अज्ञान है तब तक है ऐसी स्थिति है दृष्टांत देते हैं कैसे माने जीवत्व की सत्ता तब तक है जब तक अज्ञान जीवित है आत्मज्ञान जब तक नहीं होगा अज्ञान जब तक जीवित रहेगा तब तक जीवत्व की, की सत्ता है जिस दिन आत्मज्ञान होगा उस दिन जीवत तो नहीं रहेगा क्यों अज्ञान से उत्पन्न था अज्ञान नाश हो कारण नाश होने पर कार्य स्वतः नाश होता है धागा को जला देंगे तो कपड़ा जलाना नहीं पड़ेगा कपड़ा अपने आप जल जाएगा आपको दो बार माचिस नहीं लगानी पड़ेगी धागा को जला दीजिए कपड़ा जल जाएगा कारण नाश होने पर कार्य नाश के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता मिट्टी को हटा देंगे तो घट अपने नष्ट हो जाएगा घर को फोड़ने के लिए कोई जरूरत नहीं है मिट्टी मिट्टी हटा दो वहां से जितने मिट्टी है उसको हटा दो घर को फोड़ने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा कारण नाश हो जाए उपादान कारण कार्य अपने आप निवृत्त हो जाएगा तो यहां भी अज्ञान कारण ही जीवत्व के लिए भ्रांति कारण है जब ज्ञान से भ्रांति का विनाश होगा निवृत्ति होगी तो जीवत्व की निवृत्ति अपने आप हो जाएगा उसकी निवृत्ति करने के लिए कोई दूसरा साधन करने की जरूरत नहीं आए और अज्ञान का नाश होगा ज्ञान से अधिष्ठान का ज्ञान कल्पना स्थान में अधिष्ठान का ज्ञान से कल्पित पदार्थ का अभाव हो जाता है ये कहा भ्रांत्या प्राप्तो जीव भावो न सत्यो ये ना ये सर्पो भ्रांति कालीन एवं का। देखो रज्जू में जो सर्प भाषता है है पड़ी है रज्जू बुद्धि कहती है सर्प आपके बुद्धि सर्प बोल रही है किन्तु है वहां वास्तविक रज्जु तो वो रज्जु में जो प्रतीत होने वाला सर्प कब तक रहेगा वो जब तक अज्ञान है रशि का अज्ञान तब तक वो सर्प जीवित होता है रज्वाम सर्पो जो रज्जू में सर्प भाजता है भ्रांतिकालीन है वो सर्प भ्रांतिकालीन नहीं है यथार्थ ज्ञान हो जाए जिस काल में उस काल में सर्प नहीं मिलेगा यथार्थ ज्ञान होगा तो रज्जु मिलेगी वहां क्या मिलेगा रज्जु मिला सर्प नहीं मिलेगा वो भ्रांतिकालीन होता है भ्रांतिर नाश नैव सर्पो जब भ्रांति का नाश होगा माना अज्ञान जो रज्जू का अज्ञान है कोई सर्प पैदा करके बैठा है रज्जू का अज्ञान नाश होगा तो सर्प भी नहीं रहेगा उस काल में सर्प नहीं होगा तदव यहां भी वैसा ही है जब तक अज्ञान है तब तक जीवत्व तो है और जिस दिन ज्ञान होगा आत्मा का उस दिन जीवत्व तो का अभाव हो जाएगा वस्तु का अभाव नहीं होगा वह आत्मा वस्तु ही है ऐसा हो जाएगा एक कहा।, एक कहा आगे अनादिव्या्य उत्पन्नायां विद्यागमनाद प्रबोदे स्वप्नवतसव मूलम विनश्यति अनादिव्या तथिष्य उत्पन्ना विद्या प्रबोधे स्वतसर्व सह मूलम विनश्यति अविद्याया अविद्या को अनादि माना है कक्षे अज्ञान है अनादी काल से अनादि माना है अनादी है अविद्या और अविद्या्य कार्य बने अविद्या का कार्य जीवत्व वो भी अनादि माना है तथा ईषते अनादि माना गया है कब से जीव बनाई काल से और अज्ञान कब से अनादि काल से अनादि पदार्थ है जीव भी अनादि और अज्ञान माया भी अनादि अनादित्वम अविद्या अनादित्व धर्म है अविद्या में मान अविद्या इतने सनसंबद्ध तक तो नहीं उसके बाद पैदा हुई ऐसा आप नहीं सकते कोई सनसंबत्त नहीं दे सकते अनादि है कार्य से अभी उसका जो कार्य है किसका उस अविद्या का कार्य जीवत्व जो जीवत्व भाषा ये भी तथा इश्यते माने अनादि ईष्यते अनादि कहा जाता है ये भी। जीव भी अनादि माया ज्ञान भी अनादि किंतु दोनों के दोनों की निवृत्ति होगी एक ही काल में क्या होने पर उत्पन्नायांत तो विद्यायाम जब आत्मज्ञान पैदा होगा ब्रह्माकार वृत्ति बनेगी अहम ब्रह्मास्म जिस काल में बन जाए वो विद्या की उत्पत्ति है उत्पन्नायांत विद्याम जो विद्या के उत्पन्न होना माने ब्रह्माकार वृत्ति बनना विद्या के उत्पत्ति काल में आविद्यकम अनाद्यपि जो आविद्यक पदार्थ अनादि अनादिपी अनादि होने पर भी सहमूलम विनश्यति मूल के सहित नष्ट हो जाएगा माना जीवत्व तो भी नहीं रहेगा अज्ञान भी नहीं रहेगा मूल वहां अज्ञान है आविद्यक पदार्थ अनादि होने पर भी सहमूलम विनश्यति मूल के सहित तो जो अज्ञान है मूल उसके सहित जीवत्व की निवृत्ति होगी नाश होगा जब ज्ञान होगा उस काल में जीवत्व भी नहीं रहेगा उसका कारण अविद्या भी नहीं रहेगी कैसे तो दृष्टांत से समझाते हैं प्रबोधे स्वप्नवत्त सर्वम बस यही है दृष्टान्त है जैसे स्वप्न में बहुत कुछ आपने देखा सुना किया किंतु जगने के बाद क्या होता है सबका विनाश हो जाता है उसकी मान्यता नहीं होती आपकी स्वप्न के पदार्थों की प्रबोधे सर्वम जैसे स्वपनीय पदार्थ का अभाव होता है कब जगने पर जब आप जग जाते हैं प्रबोध माने जगना जागृत में आते हैं तो स्वप्नीय पदार्थ को आप मानते नहीं मान्यता हट जाती है ठीक इसी प्रकार वहां जगना माने ज्ञानावस्था में जब पहुंचेंगे आप अहम ब्रह्मास्मि इस भाव में पहुंचे तो आविद्यक पदार्थ जो होगा जीवत तो उसका भी अभाव होगा और उसके कारण जो अविद्या है उसका भी अभाव होगा दृष्टांत दिया स्वप्न और जागृत का जगने पर जैसे शोपन के पदार्थ का अभाव हो जाता है वैसे ही वो जो अनादि जो जीव था उसका अभाव होगा आत्माकार वृत्ति बनने पर और जीवत्व के कारण जो अविद्या है उसका भी अभाव होगा ये कहा समय हो चुका है नहीं रखते हैं फिर ओम पूर्ण